आग्रह में तो प्रवचन कर रहे हैं कोई बात नहीं वेद की पवन गंगा तथा भागवत की अमृतमयी कथा का हम सब निरंतर पान कर रहे हैं और साथ में हमने ब्रह्म सूत्र को भी लिया है पिछले रविवार को हमने भगवान वासुदेव की लीला कथा को समापन की ओर लेके चले और हमने जाना कि स्वर्गारोहण क्या होता है बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं स्वामी जी वो पांडव किस मार्ग से स्वर्गारोहण करके गए थे और ऐसे बहुत से मार्ग पहाड़ों पर मंदिरों में हम दिखाते हैं केदार के ऊपर भी है बद्री के मार्ग पर भी दिखाते हैं और गंगोत्री यमनोत्री से आगे भी स्वर्गारोहण हम दिखाते हैं सभी जगह दिखाते हैं। तो हमने जाना कि महाकाव्य किस स्वर्गारोहण की बात कर रहे हैं वो हमने पिछले रविवार को जाना था स्व मान्य होता है आत्मा स्व आत्मा स्वभाव आत्मा स्वस्थ स्व स्थ जो आत्मा में स्थित है वही स्वस्थ है की सब रोगी तो स्व आत्मा तो स्वर्गारोहण अर्थात आत्मा रोहण आत्मा में व्याप्त होने का नाम ही स्वर्गारोहण है यह हमने पिछले रविवार को पढ़ा जैसे सत्य की नाना रूप से प्रतिष्ठा की जाती है ईश्वर आत्मा है घटघट घट वासी है वो हम में वास करता है लेकिन हम उनके मंदिर भी तो बनाते हैं तो उसी प्रकार स्वर्गारोहण स्व माने आत्मा अर्घ माने सीमा तो आत्मा की सीमा में आरोहण करना स्वर्गारोहण करना है तो हमने जाना कि पांडव कैसे गए थे तो हमने उनका स्वरूप भी जाना कि यहां मेरा धर्म भाव युधिष्ठिर है संकल्प भीम है लक्ष्म निर्णायक बुद्धि अर्जुन है जो इंद्र अर्थात मन का बेटा है ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है और पांचों भावों में जो उभय है वो संज्ञा है ये द्रौपदी है संज्ञा के ही पांच बेटे अर्थात पांच तन मात्राएं हैं छठी होती नहीं तो द्रौपदी के भी पांच बेटे हैं रूप रस गंध शब्द और स्पर्श अंतर की कथा को नाटकीय औपचारिकताओं के साथ पढ़ाने की जो एक अद्भुत सनातन धर्म की परिपाटी है उसी को हम लीला कथा कहते हैं मेरा दर्शन लौटता मुझ तक यह है लीला हम खाली बाहर ही देख करके कथाएं सुन के चले जाते हैं तो हमारा अज्ञान उन छात्रों से भी कहीं अधिक होता है अज्ञान ज्ञान नहीं जो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे लीलाओं के द्वारा स्वयं को पढ़ना तो जब स्वर्गारोहण की तरफ योगी बढ़ते हैं हमारी कथा यहीं पर थी, तो सबसे पहले सहदेव लुप्त हो जाते हैं सहमाने साथ करना देव माने ईश्वर अब बाहर मूर्तियों की तरफ से ध्यान समाप्त हो चुका है सहदेव स्वर्गारोहण में मर गए अब बाहर बाहर नहीं भागना है वो तो मेरे भीतर है उनसे वही मिलना है तो सबसे पहले सहदेव की समाधि होती है और थोड़ी देर में नकुल भी लड़खड़ाने लगते हैं और वो भी बर्फ में उनकी भी समाधि हो जाती है नकुल क्या है ज्ञान ज्ञान बुद्धि को नकुल कहा है तो वाहि जगत का द्वैत ज्ञान भी खो जाता है कौन हो पता नहीं कौन कौन है जानता नहीं किसी की चाहत नहीं कोई इच्छा बुलाती नहीं किसी की पहचान नहीं अब तो नकुल भी गया आत्मस्त समाधि गहन होती जा रही है स्वर्गारोहण हो रहा है और ये स्वर्गारोहण हिमालय पे ही नहीं जहां बैठा है वही होता है समझने की जरूरत है इसे और फिर संज्ञा भी लड़खड़ाने लगी संज्ञा लुप्त हो रही है बेटे तो पांचों तनमात्राएं तो महाभारत में ही गई पांचों बेटे मारे गए थे अब द्रौपदी अर्थात संज्ञा भी शून्य होने लगी है लड़खनाने लगी है अब देह भाव भी जाता रहा है एक अटल समाधि है देखो तुम्हारे सामने सुंदर मूर्तियां लगी हैं इस मूर्ति की विलक्षणता देखना आँख बंद करके मूंद के पैले इनको देखो फिर आँख बंद करके विष्णु जी से प्रार्थना करो कि भगवान मुस्कुराई है और फिर आप धीरे से अपनी आंखें खोलो और उनको देखते जाओ और उनकी मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी ये भी लीला देखो हमने कहा भी कि अभी तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई बोले नहीं अभी विराजते हैं आके बैठ गए देखो ये लीला देखो देर ही नहीं करी अरे हमने कहा भी मुहूर्त तो आने दो बोले आता रहेगा तब तुम करते रहे वो अभी से आगे भी खाली उनके सामने आंख मुंह दो प्रार्थना करो क्योंकि आज जिंदगी में तुम्हें एक ही चीज का अभाव है और वो है मुस्कुराहट मांग लो इनसे दे देंगे देखो और कैसा मुस्कुराएंगे जिंदगी में ऐसी मुस्कुराहट देखी नहीं होगी ये भी देखो हा गोविंद है तो संज्ञा भी लुप्त हो गई अब वो समाधिस्त योगी निर्णायक बुद्धि खाली अर्जुन है निर्णय है गोपाल में मिलना है आत्मज्वालाओं में जलना है युधिष्ठिर है और संकल्प है अटल है भीम है द्रौपदी भी खो गई मर गई कुछ समय के बाद अर्जुन भी लड़खड़ाने लगे हैं और स्वर्गारोहण चल रहा है तुमने पूछा समाधि क्या होती है समाधि ये होती है लगी कभी ऐसी क्योंकि इसमें गया फिर लौटता नहीं है है ना उस अधिनायक के ही सम्मुख हो जाता है समा आदि व्यापक रूप से वही स्थिर हो जाता है समाधिष्ट हो जाता है खो गया अर्जुन भी क्योंकि आप निर्णय निर्णायक बुद्धि का क्या काम निर्णय तो साथ में है साथ साथ हैं एक हो रहे हैं स्वर्ग से अर्थात आत्मा की सीमा में आमने सामने हैं अब और निर्णय कहां बाकी है तो निर्णय बुद्धि भी चला गया और थोड़ी देर के बाद भीम भी लड़खड़ाने लगी हजार हाथियों बल संकल्प को भी आज नींद आ गई है क्योंकि जब सामने हैं लिपट रहे हैं जीव और आत्मा का द्वैत योग से अद्वैत हो रहा है एक हो रहा है तो संकल्प भी समाधिस्थ हो गए हैं युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश पा गया है जो धर्म भाव था मेरा वो अनंत में अवस्था पाया है और इस धर्म के साथ एक कुत्ता भी जाता है और हमारे ऋषि भी सुनाक्षेप हैं, जिनका अर्थ होता है श्वानिद्रा वेद के जो तीसरे ऋषे कुत्ता यहां प्रतीकात्मक रूप से क्यों दिखाया गया है कि कुत्ता एक मालिक का होता है दस बीस नहीं जानता वो स्वामी भक्ति और जिसमें प्रभु भक्ति उस स्तर तक नहीं आती वो कोई भक्त नहीं होता आसक्त और भक्त तो कभी एक नहीं हुआ दोनों में दूसरे का विपरीत मार्ग है वे कदापि नहीं होते हैं अलग अलग रास्ते हैं उत्तर और दक्षिण की बात है तो बीस हो गया तो कुत्ते में स्वामी भक्ति है और क्या बात है कि असावधानी में भी सावधान रहता है अर्थात सोते में भी जिसे विष्ण वासनाएं पकड़ ना पाए स्वप्न ना दे पाए भटका ना पाए जरा सी आहट पे वो मालिक के हित में तुरंत भागने लगता है चैतन्य हो जाता है ये भाव ही धर्म के साथ उसे अंत अनंत तक लेके जाता है बाकी सारे योद्धा सो जाते हैं ये हमने पूर्व की कथा में जाना और अपने पीछे जो वो तपा हुआ भाव है उनका हा सुद्र अर्जुन का बेटा है ना अर्जुन की पत्नी का नाम क्या है सुभद्रा सुमाने दिव्य अलौकिक भद्र दिव्य अलौकिक भद्र माने अनुपम ज्योतिर्मय जो भाव था से अभिमन्यु हुए थे अभिमाने प्रवेश करना और मन्यु माने यज्ञ की ज्वाला अग्नि यही तो निर्णय था अर्जुन का जिसको लेके गए थे तो अभिमन्यु का बेटा के गर्भ से प्रकट होता है और उसका नाम है परीक्षित देखो मेरी कहानी जब अर्जुन अर्थात निर्णायक बुद्धि का सुभद्र निर्णय अभिमनियु उत्तरा से वरद होता है क्या जिंदगी के सारे उत्तर मेरे को मिल जाने चाहिए मैं लेके रहूंगा मैं सत्य के साथ जी के दिखाऊंगा आज आप उत्तर नहीं चाहते आज आप ईश्वर को उसके सामने खड़े भी नहीं होना चाहते कि क्या मैं यज्ञ के सामने खड़े होकर अपने को सत्य और ईमानदारी से उत्तर दे पाऊंगा कि मैं कितना सच्चा कितना ईमानदार कितना कपटी कितना लोभी कैसा हूं मैं और जब उन उत्तर के साथ यज्ञ में, में मेरा ज्ञान परीक्षित होता है तो फिर उत्तरानंदन परीक्षित प्रकट होता है और जब वो परीक्षित हो गया हैजीन टोटली एग्जामिड परीक्षित तो परीक्षित का बेटा होता है अजर अमर जन, जन्म जन्म अजय जन्मेजय ये उनके बेटे हैं और इस प्रकार महाभारत की कथा में महाकवि ने भगवान वेद व्यास ने एक विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम को एक सत्य घटना को एक व्यापक घटना को जिससे जो भूमंडलों में व्याप्त हुई सारी धरती जिसे जानती थी उसे उदाहरण में लेकर गुरुकुल में हम सब बच्चों को इन्हीं लीला कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन का अमृत रस पढ़ाया वेद पढ़ाए इसी को हम ब्रह्मसूत्र में भी पढ़ रहे हैं क्योंकि यह था कि वेद के साथ ब्रह्मसूत्र भी चलेंगे तो हम ब्रह्मसूत्र के साथ भी चले तो आरंभ किया था हमने ब्रह्मसूत्र का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा थोड़ा थोड़ा सा लेंगे गए तो ब्रह्म जिज्ञासा आत्मा ने आरंभ करें अब तो शुरू करें ब्रह्मा ने आत्मा आत्मा की जिज्ञासा चलो उस आत्मा को जानने चले कोई कहता है वो मुझसे परे है कोई कहता है वो मुझमे और सब में है चाहो जरा खोज तो डाले ये सच क्या है बस किसी ने सप्तलोग दिखाए कोई सात आसमान की बात करने लगा कोई सेवेंथ हेवन में पहुंचा की चर्चा करने बैठ गया किसी ने साकेत धाम की बात करी तो कोई वैकुंठ धाम की बात करता है चलो आओ आज उस ब्रह्म की जिज्ञासा करें वो ब्रह्म जन्म आदेश से आता जो जीवन मृत्यु पुनर्जन्म आदि का मूल कारण है जिसके कारण ही मट्टी बारंबार नाना फलों वनस्पतियों और मनुष्यों में लौटती है अथा तो भ्रम जिज्ञासा और आज उस आत्मा की भी जिज्ञासा करें जीवन तो चाहिए ही रहा है फिर कहा शास्त्र योनित कि शास्त्रों ने शास्त्रों ने इस योनि को भी उसको जानने के लिए बताया है उसी में स्थित होने की बात करते हैं सारे शास्त्र वेद वेदाधिक और संपूर्ण शास्त्रों ने उसी को प्रति का मूल बताया है और उसी को जीवन का परम लक्ष्य कि का किस योनि का मात्र उद्देश्य है उस ब्रह्म को जानना उस ब्रह्म को पाना तो इस प्रकार पिछले तीन सूत्रों में हमने तीन सूत्रों को पढ़ा है ना? और आज का सूत्र है तत् समन्वयाथ यह आज का ब्रह्म सूत्र है तत् धातमा ने ऐसे तू माने मेह तत्त्व ऐसे ब्रह्म में समन्वया समाधिष्ट होकर अद्वैत होकर मुझे जीना है जो सम में सब में व्याप्त है सबको बनाने वाला है सबका को जन्म देने वाला उन्हें धारण करने वाला उन्हें क्षण क्षण पालने वाला तथा मृत्युदाता और पुनः जन्म प्रदाता विधाता है जो पशुवत जीवन कोई जीवन नहीं होता तुम सोचते हो कि तुम घर द्वार घर गृहस्थी के लिए जी रहे हो यह तो पशु से भी नीचली अवस्था है क्या कभी तुमने जाना कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अगर यही था और तुम अच्छी घर गृहस्थी कर रहे थे तो तुम अमर क्यों नहीं हो गए मौत क्यों आ गई हम सबको हम बार क्यों गए कोई अच्छा काम करता है उसे इनाम मिलता है उसे और लॉन्गविटी मिल जाती है उसे प्रमोशन मिलते हैं हम डिमोट क्यों हुए स्पष्ट है कि घर गृहस्थी एक निमित भाव है ये उद्देश्य नहीं है और हमने एक निमित्त धर्म को ही सब कुछ मान लिया यदि ये सच नहीं था तो हमने तो बहुत अच्छे से घर गृहस्थी करी सबकी सेवा भी करते रहे फिर हम मर क्यों गए ये कैपिटल पनिशमेंट हमें क्यों दे दी गई बात ही क्या ये अपने में बताने के लिए काफी नहीं है कि कहीं कुछ और था जो हमें करना था और वो था जो हम कर नहीं पाए थे जिसके लिए हम आए थे हमने उस उद्देश्य को धारण नहीं किया था तू तो समय कि मुझे तो उसी के साथ सब होकर उसी में समाधि होकर उसी में अपने आप को रखते हुए और सारे जगत में उसका निमित्त बन करके अपने कर्तव्यों को धारण करना था लेकिन लक्ष्य तो मेरा वो ब्रह्म ही था वो कहां है किसी ने कहा वो सात आसमान पर है और कहने वाले ने आज तक ये नहीं बताया कि उसका टिकट कहां मिलेगा उसकी गाड़ी कहां से चलेगी कि मैं पहुंचूंगा वहां पर ये भी नहीं बताया ये रास्ता किधर किधर से जाता है वो किस कैसे पहुंचूंगा हा कौन से स्पेसशिप है जो मुझे सेवेंथ हेवन या सातवें आसमान ले जाएंगे और बनाता बैठा सेवेंथ हेवन में मुझे बनाया यहां क्यों वहीं क्यों नहीं कोई बताता नहीं है और कोई राह उस तक जाती दिखती नहीं है ब्रह्मसूत्र ने कहा कि कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं आज तक कोई एक हेवन तक नहीं पहुंचा तो कौन देखने गया था कि वो सातवें आसमान में सैनित हेवन में है सतलोक तो में है अथवा किसी धाम में है कहा पुलें वो में वो तुझ में समाया हुआ है जिसे ढूंढ रहा है चारों तरफ कभी मंदिरों में दीवारों में कभी आसमानों में कभी चौराहे और बाजारों में वो तुझ में है तेरे बहुत करीब है उसी से मिलना है तुझको तर जा तो समन्वया तेरा उदाहरण तुझमे तेरी राह भीतर जाती है बाहर तो केवल सेवाएं हैं जो चक्रवत लौट जाती है बाहर उठा हर कदम शमशान की ओर ले जाता है क्योंकि एक बरस जो बीता है दूरी शमशान की घटी है तो शमशान के ही तो करीब हुआ है तुझको जन्मने वाला तुझे इस रूप में लाने वाला तुझे क्षण क्षण पालने वाला एक एक सांस से वरद करने वाला तेरे जूठे भोजन को शबरी का रामबन रथ में बदलने वाला तुझ में बैठा है उसे आसमानों की दूरियों में न देख अपने भीतर खोज वो तुझ में समाया है आज तू भी उसमें समा जा तू सम बराबर हो जा मिट जा उसमें और इसी को हमने पूर्व की वेद की ऋचा में पढ़ा था कि जब उसी से उत्पन्न है वही हमारा उद्गम है और हर योनि में वही उद्गम है शास्त्र भी कहते हैं कि मेरा जन्म न मम्मी से होता है न पापा से मुझे ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म ज्वाला ये आदिशक्ति आदिज्वाला यज्ञ की अग्नियां ही हर बार हर योनि में जन्मती है तो फिर जब ये सत्य है कि मुझे हर बार यही जन्मना है तो यहां से दूर क्यों जाना है जब मेरा उदगम ही यही है तो मेरा अंत पित्र क्यों हो चिता की लकड़िया क्यों मैं अपनी ही आत्मा की अंतर ज्वालाऊ में इसी में समाधिस्त रहता हुआ तत तू समय इसी में ऐसे ब्रह्म में तू माने में समन्वयात उसी में क्यों ना समा जाऊं उसी में क्यों ना मिटा दूं ये सूत्रात्मक भाषा है मैंने कहा ना ब्रह्म क्या है सूत्र है सूत्र माने फॉर्मुलेशन तो ये मल्टीपर्पज होती है ना सब तरफ है ना ये पूरी व्यापक व्याख्या एक एक सूत्र करता है तू समझ गया कि जिससे प्रकट हूं जिससे जन्म है जो मेरा जीवन हर सांस हर क्षण को देने वाला है जो तो मुझे क्षण क्षण जिलाने वाला है हर जन्म हर योनि, इसके अतिरिक्त कोई मेरे को जन्म नहीं सकता मां को उगली बनाने नहीं आती बापा उठा नहीं जानता और एक अंधे की एक धृतराष्ट्र की जिंदगी पशु से भी निकरश जीते मुझे मेरों के लिए करना है ना वो मेरे हैं ना सत्य विचार को लेकर हमने सारी सारी जिंदगी जी और जी भर करके पाप किए हैं और सत्य क्या है शास्त्र योनित बात हाँ। संप्रदाय भी ये बात आपको नहीं बताती तो आपको लगता है स्वामी जी पता नहीं अजीब अजीब बात क्यों करते हैं भाई जब ये ग्रंथ पढ़ाने हैं तो इनकी ईमानदारी तो चाहिए ना लेकिन फिर भी फिर भी हम उधर ही भागते हैं जहां असत्य खड़ा है झूठ है और जब मुझे उसी से जन्मना है उसी से प्रकट होना है तो चलो ना जब सारे शास्त्र सारे वेद आदि ग्रंथ कह रहे हैं तो आओ तथ तू सम आओ आज उस आत्मा से ही योग करें उससे मिल जाए जब हमने योग की बात करी तो आप लोगों ने योगा स्कूल शुरू कर दी योगा क्लासेस लगाने लगे स्वामी जी आजकल हम लोग योगा करने लगे। मैंने कहा अच्छा ये योगा क्या होता है बोले वहा कसरत कराते हैं गर्दन यो होती है यो होती है और सर के बल खड़ा करो और ऐसे करो हमने कहा ये योग है बोले हाँ थोड़ा तो सर्कस के जोकर को क्या कर? और गांव का नट जो रस्सियों पे नाचता है वो तो नारायण ना हो जाएगा अरे योग का अर्थ है मिलन आओ आज इस आत्मा से मिल जाए युद्ध धातु है दो से दो का योग करो योगफल क्या है तो ये तुम्हारे ये नए योगा क्या थे एक नया मजाक कर रहे थे गंभीर वेदों के साथ तफरी ले रहे थे, थे। योग है तू समय आओ आज उस आत्मा में उस ब्रह्म में समाधि हो जाए आओ की उम्र जा रही है आओ के मौत की तरफ मेरे कदम बढ़ रहे हैं हर बरस जो घटा है मेरा मैं भले तीर्थों में घूमता रहा हूं पर हर कदम मैं शमशान ही की ओर तो बढ़ता रहा हूं क्योंकि एक बरस मेरी और शमशान की दूरी घट गई है तो मैं कहीं भी चला था हर कदम शमशान था मेरी तो हर राह एक शमशान है वो हर कदम जो बाहर उठ रहा है मुझको शमशान के पास ही तो ले जा रहा है जब जन्म हुआ था तो आत्मा का करीब था बड़ा हुआ तो शमशान का करीब है और मानता रहा कि मैं सबसे अच्छी जिंदगी जी रहा हूं मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है लेकिन वक्त ने कहा जो तू कर रहा था वो कुछ ठीक नहीं था तेरे सारे कर्म के रिजल्ट में ये तेरा शव अब शमशान जा रहा है ये उत्तर है मेरा तुझे तो क्या उस उदगम को नहीं खोजना था जो तेरा उत्पत्ति दाता जन दाता धारक विधाता प्रदाता सभी कुछ है और वो नोछावल होगी मुझे हर साल धड़कन दे रहा है क्या तुझे उसको जानना नहीं चाहिए था कि तू आसमानों की कल्पनाओं में जा बसा और प्रेतों की तरह भटकने को हर और तू राजी हो गया यदि योगस्थ समाधिस्त न हो पाया तो अपने ही उस ज्योति बिंदु से उस उत्पत्ति दाता के साथ तू तो कभी जुड़ा ना कर पाया तू तो कभी योगस्थ ना हुआ तो कभी जुड़ा नहीं तो योग कर अर्थात मिल जा उससे हा कहना कि मुर्गासन को कुटासन म्यूरासन लगा हा जो तो यहां कह रहे हैं कि तत् तो समन्वया आज ऐसे ब्रह्म में ऐसे आत्मा में हम सबको समाधि होना है बाहर ध्यान धर्म है निमित धर्म कैसे होता है पहले भी उदाहरण देके समझा चुके हैं इंस्पेक्टर है, है आर्मी का ऑफिसर है विधायक है एमपी है मुख्यमंत्री है मंत्री है उन सबको वो जो कुछ भी कर रहे हैं सत्ता में बैठकर या अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठकर के तो वो क्या कर रहे हैं उनके पास अपना कोई अधिकार नहीं है और वो हर कोई उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है वो जो कर रहे हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति किसे प्राप्त अधिकारों का ही प्रयोग करते हुए वे जिस व्यक्ति के प्रति जो भी कर रहे हैं वो उत्तरदायी उनके प्रति नहीं राष्ट्रपति के प्रति है वो ड्यूटी कर रहे हैं वो निमित्त धर्म धारण किए हुए उनको उनका अपना घर का खाता नहीं है यह इंस्पेक्टरी करना या मुख्यमंत्री होना वो निमित्त धर्म धारण किए हुए हैं उनके पास अपनी कोई सत्ता कोई अधिकार नहीं है दे आर डूइंग सो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत उसी प्रकार हम में किसी के पास अपना कोई सत्ता नहीं है कोई अधिकार नहीं है हम सबको बनाने वाला हमारा ब्रह्म है आत्मा है तत्व समन्वयात और उस ब्रह्म के द्वारा प्रदत्त नियमित अधिकारों का हमें नियत रूप से प्रयोग करना है उसी चीफ मिनिस्टर उसी मंत्री उसी नेता उसी इंस्पेक्टर की तरह तो जो कुछ भी है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स का है ब्रह्मांडों के अधिपति का है मीलवा का है परमेश्वर का है जो सबका पति है हम सब जो कर रहे हैं ड्यूटीज दे रहे हैं वाह जगत मात्र तो धर्म है यदि हम इसमें आसक्त हैं तो हम घुसखोर हैं बेईमान हैं पापी हैं हमारी सारी पूजाएं व्यर्थ है कोई अर्थ नहीं उसका अगर भजन गाता रहे इंस्पेक्टर और घुस पकड़ता रहे तो क्या आप कहोगे साधु स्वभाव का है या घुसखोर बेईमान है तो मेरी भी महिलाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता है यदि भौतिक जगत में मैं निमित धर्म से आगे बढ़ जाऊं तो मुझे धृतराष्ट्र की अंधता ही मिलती है यही मैंने मानस में भी राम की कथा में भी दिखाया कि हम वो बहुत से व्यक्ति इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं देखने के लिए आंख है सोचने के लिए दिमाग है लेकिन हम हमेशा कान से ही सारे काम किया करते हैं। हम मानते हैं कि हम अंधे धृत हैं, और हम जानते हैं कि हमारी सोच पर भी गांधारी की पट्टी है एक अंधता की तभी तो कान प्रधान हो गया कि बरसों का मेरे साथ यह हुआ भोगा हुआ याद नहीं रहा फलाना ये कह रहा था ना और ये यह रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हैं तुम्हारी अगर आंख के अंधे ना होते तो कान के सुने में कैसे जाते तुम बताओ मुझे अपने साथ जिए हुए बढ़ते हुए व्यवहार को भी तुम उतना महत्व नहीं देते हो जितना कांस से सुन लेते हो या देख लेते हो जान लेते हो बुद्धि से भी परे है ऊपर है और देखने से भी बड़ा है ये अंधता आज तक हमें निमित धर्म में नहीं लाई क्या हम स्वधर्म को भी जान पाते क्योंकि जब बाहर हम निमित हैं ड्यूटी फॉर द सेट ऑफ ड्यूटी तो कहीं तो है जहां हम हम हैं तो हमें तुरंत आत्मार्ग मिल गया होता कि स्वधर्म इधर है लेकिन हमें तो बाहर ही जब सब कुछ बना डाला तो हमें भीतर कौन जाता हमें भीतर कौन जाता इसलिए भीतर मरना भी नहीं चाहते मरते हैं बाहर शमशान घाट में जबकि श्रीमद भगवत गीता में भी कहा फिर लौटेंगे हम उन्हीं काव्यों की तरफ क्योंकि वेद के साथ इन महाकाव्यों को और इनकी कथाओं को हम दौड़ाते रहेंगे तो कहा कि शुक्ल कृष्ण गति है जगता शाश्वती मते एक आयाति अनावृत अन्य आवर्तते पुनः अन्य आवर्तते पुनः तो अन्य आवर्तते पुनः शुक्ल और कृष्ण इस जगत की दो गतियां हैं स्वयं भगवान कह रहे हैं। इस जगत की दो गतियां हैं शुक्ल और कृष्ण एक सकाम मार्ग है धूम्र मार्ग है जिसका पितरियान है दूसरा शुक्ल मार्ग है आत्मा की ओर जाने वाला स्वधर्म को पाने वाला मार्ग है और हे अर्जुन इसका देवयान है और इसमें पीछे आने वाली गति नहीं है तो कहा शुक्ल कृष्ण गति है थे लेकिन क्योंकि मैंने स्वधर्म को कभी जानना नहीं चाहा गीता में जब कहा नारायण ने कि में मरणम श्रेय यही अर्जुन स्वधर्म आत्मधर्म में जीना तो उचित है ही मरना भी श्रेयस्कर है अति उत्तम है आत्मा में जाकर अपनी अंतिम समाधि लेना और पराधर्म भयावह और जो इंद्रियों के द्वारा बाहर का भौतिक धर्म है आसक्त धर्म है ये जीना भी दुष्कर है और मरना भी दुष्कर है तो आपने कहा गीता को लेकर के बोले देखिए इन्होंने भी कहा है जातों की बात करती इन्होंने भी ब्राह्मण क्षेत्र वैसे जबकि हाँ क्या ये रहे और अर्थ आप बोले रहे क्योंकि भीतर कभी गए नहीं थे तो जानते ही नहीं है कि श्लोक का अर्थ क्या है सारी विधवता बाहर पसरने में है क्यों क्योंकि वहां जाना है ना सागे धाम वैकुंठ धाम सतलोक सेविन सात आसमान अंदर तो जाना ही नहीं बात खत्म हो गई क्या कहा कि स्वधर्म मरणम श्रेय जीना तो सुंदर है ही है मृत्यु भी अतिश्रेष्ठकर है क्योंकि आत्मा से ही जब उद्गम है तो समापन यही करो कि अंत भी अनंत हो जाए यही तो कल्पना है होता है वो सातवें आसमान में तो सांस और भी वहीं से फेंकता ना ले क्योंकि उत्पत्ति तो वही जानता और कोई जानता ही नहीं तो बेटा भी वहीं से टैग लग के आ रहा होता ये फलाने के घर जाएगा होता है क्या ऐसा नहीं तो वेद और विज्ञान दो अलग नहीं होते ये सृष्टि का विज्ञान है उसी को हमने धर्म कहा है और वही वे हमारे वेदाधिक ग्रंथ अल्टीमेट साइंस ऑफ ह्यूमन इज वेदास कोई कपूल कल्पित कथाएं या कल्पनाएं नहीं है क्योंकि मैं मुझ में उत्पन्न हो रहा हूं एक एक सांस एक एक क्षण मेरा जन्म रहा है तो मैं ही तो हूं जो फिर भोजन से रख के कणों में लौट रहा हूं तो मैं अपने भीतर हर सांस हर क्षण उत्पन्न हो रहा हूं और मैंने अपने भीतर को नहीं जाना तो मैं मनुष्य क्यों बना इस योनि में क्यों आया शास्त्र योनि हम थे कि संप्रदायों ने भी बाहर हमको भजन कीर्तन करा लिए आ, और हम बाहर ही बार भटक के रह अपने से अंधे अंधेरे से चिए हम वेद ने कहा योगी हो जुड़ जपने से अपने से जुड़ आत्मा से अद्वैत कर न कि खाली सर के बल खड़ा हो गया तो फल ये कौन सा आसन हुआ कौन सा योग हुआ <laughs> ना, मजाक मत करो जीवन को गंभीरता से लो हर क्षण अति मूल्यवान है तत्व तो समन्वय ऐसे ब्रह्म में ऐसे मनोहारी ब्रह्म में चलो आज हम सब जुड़ जाए आओ अपनी अंतरात्मा में जी जाके, आओ जाने कि वो कैसे बनाता जाने कि वो कैसे खिलाता कैसे वो यज्ञों के द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों को प्रगट करता कैसे वो जीवन को लाता वो विधाता हर ओर जो जन्मता है वो दूर नहीं मुझसे वो तो मेरे भीतर जनम रहा है आओ भीतर चले बाहर निमित धर्म को धारण करें क्योंकि हम निमित अब इंस्पेक्टर ये कहे कि मेरी घर गृहस्थी नहीं चल रही चल रही थी तो मैं घूस ना लेता तो फिर मैं क्या करता तो क्या आप कह दोगे कि किसने सही काम किया बोलो तो ईश्वर भी कैसे कहेगा कि तूने घर गृहस्थी के लिए जो झूठ बोले जो पाप किए जो कपट किए वो कहां से ईमानदारी की श्रेणी में आ जाएंगे क्यों किए तुमने अंधाग्ञे के कारण अंधे थे तुम अज्ञानी थे तुम नहीं जानते थे कि आज भी वही उत्पन्न करता है तुम्हें लगा कि तुमने पैदा किया है तुम्हें लगा कि तुम पेड़ भरोगे इस अज्ञान के बशीर्भूत जो तुमने गलतियां भी करी हैं उन्हें भी वो कह रहा है मैं माफ कर दूंगा सम्मुख हो सम्मुख सम्मुख हुई, हाँ। हुई, हुई।, हाँ, हुई। जीव मोही जब अ जब भी जीव मेरे सम्मुख होता है मैं कोटी जन्म के अर्घ जो उसके पाप हैं उनका विनाश कर देता हूं क्योंकि अगर मैं कहूं कि वो पापी है तो वो पापी नहीं है अज्ञानी है अज्ञानी पर प्रभु दया करते हैं तो अज्ञान के कारण भी जो हमने भूले किए हैं नारायण उन्हें क्षमा करेंगे लेकिन क्षमा तो कर देंगे परंतु भटक तो हम जो रहे हैं जो हम अपने आप को भटका रहे हैं तो उसमें हमारा उद्धार तो नहीं होगा यदि हम उद्धार चाहते हैं तो आए आज ज्ञान को दौड़ाने और इसी बात को आज की ऋचा में भी ले लें तो फिर कथा का आरंभ करें कहा हमारे ऋषि हैं आजीर गति सुन शेप जिन्होंने पीछे ब्लैक बोर्ड से रिचा है और मंत्र अर्थ सहित लिए हैं क्या है आज की ऋचा ये तीसरे ऋषि हैं हमारे सुनाशेप और इनके चौथे सूक्त की छठवीं ऋचा में है कहा विभक्तासी चित्र भान सिंधो उपाक्त आ सध्यादाशुषे क्षरसी आज की ऋषा है वी माने विशिष्टता से पूरी तरह से भक्त माने खंड खंड होना असी माने हूं आओ आज रोम रोम खंड खंड होकर के उस आत्मा सूर्य में चित्र माने सूर्य आत्मा सारे वेद और शास्त्र यही बातें दोराएंगे क्या हम कभी जागेंगे इन्हें जी पाएंगे अथवा असत्य ही जिएंगे और पाप ही पटोरेंगे यह हमें सोचना है आज कहा भी भक्ता से घुल मिल जाए आवाज सारे दंभ तोड़ डाले चूरा कर दे आवाज सारे असत्य और अज्ञान भी जला दे आवाज सारी ऐंठ बिठा दे भक्त हासी क्योंकि जब तक पूरी तरह से बिटेंगे नहीं पूरी तरह से उसमें मिलेंगे कैसे जब तक चीनी की गुड़िया रूप नहीं खोएगी जल की कणों के साथ मिलकर शरबत बनेगी कैसे विभक्त हासी वो जो अपनी ऐठ संभाले हैं वो जो अपना दम संभाले है वो जो अपने हर चतुराई चंटाई को सब कुछ माने हैं अरे आज उससे भी कहो इन सब को जला दे मिटा दे चूरा कर दे और चित्र भानो वो जो हर ओर ज्योतिर्मय प्रकाशित सूर्य है आत्मा है ईश्वर है यज्ञ है जिससे ज्योतियां और जीवन के क्षण प्रकट हो रहे हैं आज उसमें मिला दे सिन्दूर उर्मा किस सागर सा हृदय है उसका अति विशाल तो उस विशाल हृदय में मिल जाए वैसे सिंदौर उर्मा शब्द जो है सूर्य के लिए आता है क्योंकि वो समुद्र से उत्पन्न हुआ है वो समुद्र ये अरब सागर इंदमा सागर नहीं क्षीर सागर की कल्पना है है हाँ ना वो ना समुद्रोद सूर्य को कहा गया है और ईश्वर को भी सिंधूर रूरमा कहते हैं क्योंकि वो क्षीर सागर के कण कण में समाया है है ना सागर और इस क्षीर सागर का वो धाता विधाता प्रदाता और परमेश्वर है तो कहा विभक्ता चित्र बहानो सिंधूर ऊर्मा विपाह पाक आ पाक का आप समझते हैं पाक कला जानते हैं भोजन कैसे बनाते हैं कैसे पकाते हैं ऊपाक कोई अलग बात नहीं कह रहा हूं क्या उसकी ज्योति में समा जाए जल जाए उसी में पके उसी में पगे आकर आमे आकर आओ आज आत्मा के साथ जुड़ जाए आओ स्वधर्म में आए निमित धर्म तो निमित भाव में धारण होते हैं क्या इंस्पेक्टर थाने में घर गृहस्थी करता है कि लो चूल्हा चौका कर ले, थोड़ी देर बच्चे खिला ले थाने में बैठ हां थाने में वहां निमित धर्म जो राष्ट्रपति प्रदत्त है जो उसके पद का है वो करता है लेकिन घर में आता है तो बर्दी उतार देता है कि पहने रहता है और फिर जो घर की जरूरत है झाड़ू भी लगा देगा खाना भी बना देगा घर गृहस्थी के काम भी दिखेगा लेकिन हम हर जगह निमित्त धर्म को ही सब कुछ माने बैठे हैं तो हर जगह चाक चौबस्त दम्ब की अभिमान की पट्टियां चढ़ाए बैठे हैं हमें तो कहीं घूलना तो मिलना ही नहीं है शिला से जिएंगे हम संबंधों में भी हमारी कड़वाहट ही रहेगी संदेह ही रहेंगे पीड़ाएं ही रहेंगी कभी होता था अजनबी भी आता था तो हम कहते थे अतिथि देवो भव और अब तो अपना ही संदेव आजी अवस्था हमारी है अब इस सत्संग की योग्यता भी कहां पाएंगे कहा उपाका के आकर क्षण क्षण इसी में पक यज्ञ होकर और नया रूप ले आपने कहा नहीं उपाक तो होगा विपाक होगा बाहरी पकेंगे हम ईर्षा में द्वेश में लोभ में लालच में क्रोध में ऐठ में क्या बाहर पकते नहीं हो तुम तो। उपाक में तो है उसके माधुर्य उसके रूप में उसकी रस माधुरी में रूम रूम झनकृत होंगे उसका रोमांच लेंगे ये उपाक है उपा का अरे जब वो मुझमें है एक एक सांस दे रहा तो फिर मैं क्यों नहीं हूं उसमें मुझे भी तो उसमें जाके रोमांचित होना था एक सागर था सिंदूर उर्मा एक आकाश से भी बड़ा सागर मुझ में लहराता रहा था। और मैं अतृतियों का प्यासा विष्यात जगत में आतंकित पीड़ित डरा सहमा और आशंकित जिया हूं वो का सागर है जो मुझ नहीं लहरा था और बाहर में सबको पीड़ा देकर ही जिया हूं कैसी जिंदगी ची हमने और फिर भी सही लगा रहे राम की कथा भी मैंने समझाया खाली एक उदाहरण ले रहे हैं वहां से कहा श्रवण का उद्गम अंधा है बड़ी गहरी बात कहा कह रहा हूं राम की कथा में श्रवण कुमार हैं जिनका उद्गम अर्थात उनके माता पिता दोनों अंधे है और कान को आंख नहीं होती वो अंधे है जो तो कान से सुनते हैं और अपना बढ़ता हुआ अपना देखा हुआ अपने साथ जिया हुआ भूल जाते हैं कह श्रवण का उद्गम अंधा है ये सच है कि श्रवण अंधता कि वो श्रवण कुमार अंधता को बैसाखी पर लादे कांधे पर उठाए घूमता रहता है और तुमने भी तथा कथित भक्ति के ग्रंथ और ठीकरे बहुत कंधों पे लादे हैं श्रवण का उद्गम अंधा है ये सच है कि वो अंधता को कांधे पर लागे घूमता है परंतु तीनों की परिणति परंतु तीनों की परिणति अकाल मृत्यु ही तो है तीनों की अकाल मौत होती है अगर वो दोनों अंधे ना होते थोड़ा कथा भी चल लेते हैं वो दोनों अगर अंधे ना होते साक्षात विष्णु प्रकट हुए और कहा कि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है यह तुम्हारे मोक्ष के क्षण है मैं सामने खड़ा हूं मांगो मुझसे और क्या मांग रहे हैं हमें एक बेटा दे तुम क्या वो दोनों अंधे ना थे और क्या हम सब अंधे नहीं है कि सामने परमेश्वर खड़ा हूं और मैं मांगूं कि मेरा यह काम करा दे एक लाटरी दिला दे बोलो क्या आंखें हैं तुम्हारे पास क्या बुद्धि विवेक है तुम्हारे पास रोज मंदिर में जाते हो और दुर्लोधन की करते अंधिर की औला है दुर्लोधन श्री कृष्ण कहा मांगो क्या मांगते हो कहा मुझे तो ऐश्वर्य दे दो है देव दे अर्जुन से कहा तू कह जाता है क्या नारा है आपको बोले एक तरफ इतनी भारी है ना और मैं तो युद्ध में नहीं लड़ूंगा बोले साथ तो रहोगे और क्या चाहिए क्योंकि हर युद्ध की जो अंतिम परिणति है वो मृत्यु अथवा मोक्ष है तो हे मोक्ष तू मेरे साथ है फिर युद्ध की हार जीत की परवाह किसी है? हमने नहीं मांगा और श्रवण के माता पिता ने भी बड़ी भूल की और हम सब हर दिन यह गलती करते हैं इसलिए अंधे के अंधे रहते हैं कभी सत्य नहीं पाते कहा कि सच है कि वो अंधता को कांधे पे लादे घूमता है बड़ी भक्ति के साथ माता पिता को लेकर चल रहा है लेकिन उन तीनों की परिणति क्या है अकाल मृत्यु अंधता का अंत शमशान ही होता है जो आज छोड़ेंगे वो अनंत की राह पाएंगे और जो अंधता को ही सब कुछ मानकर जियेंगे भले हम सब यात्री हैं जीवन का हर क्षण एक यात्रा है समय बढ़ रहा है तो यात्रा ही तो है और आत्मा के साथ है और उसी का साथ ना पाएंगे उससे अलग जाके मारेंगे कि जो संग संग चला उसे तो हमने जाना ही नहीं अजनबी आते रहे हमें भटकाते रहे और हम उनके साथ गलबहिया करते रहे और भटकते रहे और वो जो साथ आया था वही छूट गया जब आएगा तो जन्म फिर मिलेगा शास्त्र योनित बात ब्रह्मसूत्र हम उसी के नहीं बड़े ऐ हैं बड़े समझदार हैं और ऐठ जो कि महादिश महापतन है वही हमारा सर्वस्व है क्या बात है और उन तीनों की परिणति अकाल मृत्यु है श्रवण कुमार की भी उसके माता पिता की आगे चलो सूत्र दे रहे रामायण में सूत्र इनको भी हम सूत्र ही कहते हैं कि श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द बेरी बाण सावधान कि श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द बेरी बाण दशरथ को भी अभिशक्त करता है और राम को पाकर भी ईश्वर को पाकर भी वो ईश्वर की विह में अकाल मृत्यु को जाता है श्रवण अंधता कान के सहारे चलाया था ना आंख के सहारे नहीं और तुम भी जिंदगी भर कान से बाहर चलाते रहे इतने अंधे थे कि श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द ले दशरथ को भी अभिशक्त करता है और राम को पाकर भी वो राम की विराह में ही एड़िया रगड़ता अकाल मृत्यु हो जाता है सारे वेद और ब्रह्मसूत्र कहते हैं श्रवण अंधता को आंख दो आंखों से काम लो और इसीलिए सनातन धर्म में जो बात नहीं कहेंगे वो सचराचर पर ढाल करके तथ्य और प्रमाण के साथ कहेंगे अचानक सात आसमानों के सपने नहीं दिखा देंगे कोई कपोल कल्पित कथा यहां नहीं होगी यहां नेत्रों के जिसमें दिखता हुआ जो सत्य है वे उसी सत्य को तर्क और प्रमाण के सामने दिखता हुआ बना करके हमें दिखाएंगे ना कि खाली ऐसा हुआ है तो तुम कर लो वो अंधभक्ति हम कभी नहीं कराएंगे क्या आप में से कोई व्यक्ति भरी भीड़ में हजरतगंज में आंखों पर पट्टी बांध करके एक घंटा पर चल सकता है हाँ, चिथड़े हो जाएंगे दस मिनट भी नहीं चल सकते और लोग पागल कहेंगे अलग से और तुमने आंखों पर पट्टी बांध करके ही भक्ति करनी चाहिए क्यों जीवन की यात्रा में आंखों पर पट्टी जबकि एक भरी भी, भीड़ भीड़ बड़ी तो अंधभक्ति से तुम्हारा अर्थ क्या है यही महाभारत का धृत है जो तो हम महाकाव्य में पढ़ के आए हैं और फिर हम उन कथाओं को एक बार फिर से लेंगे तो क्या कह रहा है कि विभक्ता चित्र बानो सिंधु रूप क्या ये कल्पनाएं ये गप्पे छोड़ दे वो जो तेरा उत्पत्ति दाता तेरा उद्धारक है वो तेरा अंतरात्मा है उसी में घुल मिल जाए गुल मिल जाएं हम सब उस उससे की ना कोई कल्पना हो ना सोचो ना विचार हो चित्र हो उस आत्मा की ज्योतियों में समायें नेत्रों से देखें न कि कानों से देखें अंधे ना बन जाएं जाए कि जो सागरों को समाले जिसमें आसमान भी समा जाता है जिसकी विशाल हृदय में चल उसमें समा जाए हा क्या बात है पूर्व के ऋषि में हमने पढ़ा था पहले ऋषि में नहीं त्वार उदी रिघाय मानम इन बता कि नहीं भर पाते तुमको सारे ग्रह नक्षत्र पृथ्विया सूर्यादिक भी अनुमात्र इतना है तू विशाल सिंदूर सिंधो इन्हीं शब्दों का है ना क्योंकि यहां बच्चों को हम अमरकोश भी पढ़ा रहे हैं भाषा भी पढ़ा रहे हैं इन दिशाओं के साथ इसलिए शब्द बदलते चले जा रहे हर बार है ना हा। कोई एक धारा में नहीं चल रहे यहां तो और सूत्रात्मक भाषा तो वेदों की भी है तो कहा विभक्ता चित्र भानो सिंधो उपा का अगले जन्म के लिए पकने के लिए आना है तो अपनी अपने आत्मज्वालाओं में आ उसकी प्रेम में पग उसके प्यार में आ उसके रोमांच में आ उसकी ज्योतियों में आ उसकी रोशनी में आ उसकी भक्ति में आ सद्या दासुषे दासुषे माने हवन होकर यज्ञ होकर पुनर्जन्म ले सद्य माने नित्य अजर अमर क्षरसी हे क्षण भंगुर मरने वाले जीव तू तो उसमें हा और श्रद्धा अर्थात उस नित्य स्वरूप में जोड़ और नित्य हो शब्द का बहुत सुंदर प्रयोग है क्योंकि आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि स्वामी जी कह रहे हैं आत्मा में जाके मर जाओ का मर जाए भाई तो इसलिए शब्द है अक्षर से क्षर माने क्षीण होने वाले नष्ट होने वाले क्योंकि भाई आत्मा में आके नहीं जलोगे तो क्या बने रहोगे बैठे रहोगे यहां शमशान में जलोगे तो जब जलना ही रहती है तो उसकी प्यार में क्यों ना जलें आत्म ज्योतियों में क्यों ना जले उसमें यज्ञ होकर नया रूप क्यों ना पाए क्योंकि ये शरीर ये जीवन तो क्षण भंगुर है क्षरसी बहुत सुंदर प्रयोग शब्द का यार अक्षर समझते हैं जो कभी क्षर ना हो तो यहां क्या है क्षर असी हाँ। असी माने हो ना क्षीण होने वाले नष्ट होने वाले ही क्षण भंगुर जीव स निरंतर यज्ञ हो इसमें लगातार यज्ञ हो और हमारा बाहर तो निमित्त धर्म है ड्यूटी निभा ली जाएगी क्या कोई थानेदार इंस्पेक्टर या मुख्यमंत्री घर गृहस्थी के धर्म को फिर नहीं धारण करता क्या बताओ मुझे दफ्तर जाने वाला कोई मैनेजर अफसर क्या जब अफसरी करता है तो उसको घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं करता तो फिर तुम क्यों कहते हो स्वामी जी घर गृहस्थी में ये भक्ति कहां हो पाएगी क्यों झूठ बोलते हो तुम वहां वो निमित ड्यूटी देता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बाहर हमारी भी तो दुनिया के राष्ट्रपति के नाम पर हमारा एक निमित धर्म था बेटा क्या उंगली नहीं बनानी आई तूने बेटा बेटी कब बनाए थे तो उस निमित धर्म को उस इंस्पेक्टर की उस मैनेजर की ईमानदारी से क्यों नहीं जी सकता था बहाने क्यों खोजे हमने झूठ क्यों बोलते हैं हम सब और अपने को अंधा क्यों बना रहे हैं क्या शौज में जो जाते हैं सैनिक क्या वो अपनी घर गर गृहस्थी का पालन नहीं करते सब करते हो तो इतनी जरा सी बात तो इतनी उम्र बीत गई तुम्हारी और तुम समझ क्यों नहीं पाए कैप्टन आर्मी का मेजर या फौजी क्या वो अपने घर गृहस्थी नहीं करते हैं किसी तो प्रकार वाहि जगत के हर निमित्त धर्म को धारण करते हुए मैं आत्मस्त होकर क्यों नहीं जी पाया